आध्यात्म आध्यात्मरामण अर्य कांड ष्ट सर्ग तेन विद्य हृदय भ्रम राक्षतिस्मे सागरे तत्विदान्जितद भयार्दितः हे राक्षसेंद्र उसी से हृदयबिद्ध जाने के कारण मैं आकाश में चक्कर काटता हुआ समुद्र में आकर गिरा तब से मैं भयभीत होकर इस पवित्र स्थान में आश्रम बनाकर बड़ी सावधानी से रहता हूँ राम मे वसतम विभावे भीतभीता भोगराशि भीत राज रत्नमणी रथा श्रोत्रोधि गवेत राज रत्न रमणी और रथ आदि भोग सामग्रियों के प्रथम अक्षर रह के कानों में पड़ते ही मुझे राम की याद आ जाने से भय उत्पन्न हो जाता है इसलिए मैं भोग समुदाय से भयभीत होकर निरंतर राम का ही ध्यान करता रहता हूँ राम आगत इहे संख्या बाहकार्यम न निद्रयावित हो यदा स्वप्ने राम में वनसानुचित यहाँ राम न आ गए हो इस आशंका से मैंने समस्त कार्य छोड़ दिए हैं जिस समय मैं निद्रा के वसी होकर सोता हूँ उस समय मन ही मन राम का ही स्मरण करता रहता हूँ स्वप्न दृष्टिगत राघव तदा बोधिगत विगत निद्र आशिता विमुच्य तदभावान राघविगृह प्रया विभो इस प्रकार स्वप्न में देखे हुए श्री रघुनाथ जी को जब निद्रा टूटने पर जगता हूँ तब भी नहीं भूलता अतः हे रावण तुम भी श्री राघव से हट छोड़कर अपने घर चले जाओ रक्षाक्षस्कुल चिरागत तस्मृत सकलमे नश्यती तव हिम वद भाषत परगृहात्म राघव त्यज विरोधमतीं भज भक्ति परो रघुनंदन अहमे शेष मुने वाक्य तृण्वय मादियुगे परमेश्चित हरि किं तवेतम कर्वाणी तन ब्राणोक्तमरविंदोचन तं प्रया भुव भुवि मलसं वपु दतस्तात्मज भाव मंजसा हरे और चिरकाल से बढ़े हुए अपने राक्षस वंश की रक्षा करो श्री रामचंद्र जी से वैर न करो उनका तो वैर भाव से स्मरण करने से भी सर्वस्व नष्ट हो जाता है मैं तुम्हारे हित के लिए जो कुछ कहता हूँ वह मानो तुम परमात्मा श्री रघुनाथ जी से विरोध बुद्धि छोड़ दो और भक्ति भाव से उनका भजन करो क्योंकि श्री रामचंद्र जी बड़े दयालु हैं मैंने मुनिश्वरों के मुख से ये सभी बातें सुनी है इस सतयुग में ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर परमात्मा श्रीहरि ने कहा था कि तुम अपना मनोरथ बताओ मैं उसे पूर्ण करूँगा तब ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा हे कमल हरे आप मनुष्य रूप से पृथ्वी पर अवतार लीजिए और शीघ्र ही दशरथ नंदन श्रीराम होकर देवद्रोही दशानंद का वध कीजिए जों मनुषो जो राक्षा नारायण व्यय मयाषवेशे ननम जातिर्भय भूभारहरनाथ गच्छतात गृहम सुखम श्र्वाई च वचनम रावण सत्य अत तुम निश्चय राम मनुष्य नहीं है वे साक्षात अव्यय पुरुष नारायण हैं माया से मनुष्य रूप होकर वे निर्भयता पूर्वक पृथ्वी का भार उतारने के लिए वन में आए हैं अतः अतहेता तुम तो पूर्वक सुख पूर्वक घर लौट जाओ मारीच के ये वचन सुनकर रावण बोला परमात्मा जदा राम प्रार्थितो हो ब्रह्मणा किल मं हंस मानसो भूप्वा यदी समागत कर चिरादेव सत्य संकल्प ईश्वर अतो हम यीताम दीवराघवाद यदि ब्रह्मा की प्रार्थना से परमात्मा ही राम होकर मनुष्य रूप से मुझे प्रयत्नपूर्वक मारने के लिए यहाँ आए हैं तो वे शीघ्र ही अवश्य वैसा ही करेंगे क्योंकि ईश्वर सत्य संकल्प है इसलिए मैं अवश्य यत्न पूर्वक रघुनाथ जी के पास से सीता को ले आऊंगा वधे प्राप्ते रणे वीर प्राप्त परम पदम यद्वाणे हीतामी निर्भया हे वीर यदि मैं युद्ध में उनके हाथ से मारा गया तो परम पद प्राप्त करूंगा और यदि मैंने ही राम को रण क्षेत्र में मार डाला तो निर्भयता पूर्वक सीता को पाऊंगा तदुतिष्ठ महा मृगरोपे रामम स लक्ष्मण शीघ्र आश्रमादति दूरतः आक्रम्य गम शीघ्रम सुखम तिष्ठ यथापुरा अत पर चेदकि भाषे मद्भीषण हलिश्याम्य सिमंत्र न संशय मरीचस्तुवाखात्मदचित अत हे महाभाग उठो और शीघ्र ही विचित्र मेघ रूप धारण कर राम और लक्ष्मण को आश्रम से अति दूर ले जाओ फिर पूर्वत अपने आश्रम में आकर सुख पूर्वक रहो यदि मुझे भयभीत करने के लिए अब और कुछ कहोगे तो निश्चय मानो मैं अभी इसी खड्ग से तुम्हें यही मार डालूँगा उसका यह कथन सुनकर मारीच ने मन ही मन सोचा यदि मघवो हण् तुक्त भवाणवात्म हण्दी चेषु सामे निर्यो ध्रुवित मरण राय बेगत अब्रवीद्रावण राजम्ञा तव प्रभो यदि रघुनाथ जी ने मुझे मारा तो मैं संसार सागर से पार हो जाऊंगा और जो कहीं इस दुष्ट ने मुझे मार दिया तो निश्चय ही मुझे नरक में पड़ना होगा इस प्रकार श्री राम के हाथ से ही अपना मरना निश्चय कर वह शीघ्रता से उठा और रावण से बोला हे राजन हे प्रभु मैं आपके आज्ञा पालन करूँगा रथमास्था गाम प्रति शुद्ध जाम्बो नर प्राथ मृगो भुद्रौप्य बिंदुक ऐसा कह वह रावण के रथ पर चढ़कर श्री रामचंद्र के आश्रम में आया और चांदी की बूंदों के सहित शुद्ध सुवर्ण वर्ण विचित्र मृग रूप धारण किया रत्नसिंघो सिंह मढ़ि खुरो नील रत्न विलोचन विद्युत प्रभो विमुग्धा विचार वनातरे रामाश्रम पदस्यांत सीता दृष्टिपते चरण उसके सिंह रत्नमय खुर मणिमय और नेत्र नील नीलरत्नमय थे इस प्रकार बिजली की सी छठा और मनोहर मुख वाला वह मृग रामचंद्र जी के आश्रम के पास सीता जी के सामने वन में विचरने लगा क्षण च धावत्यवतिष्ठते क्षण समीपागत्य पुनर्भयावृत एवं सामया मृग वे परूपे चतार सीताल किसी क्षण तो वह चौकड़ी मारने लगता और कभी पास आकर भय से छिदक जाता इस प्रकार वह दुष्ट माया मृग रूप धारण कर सीता जी को मोहित करता हुआ घूमने लगा इतिमद्द्यामरायणे उमा महेश्वर संवाद अर्य कांडे षर्ग